तीन में कितने आते हैं अष्टादश है उसमें आत्मनिपद संख्या कितने की कि हुई mm. आ, और परस निपत संख्या तिंग त्रीण प्रथम मध्यमोत्तमा तीन तीन प्रथम मध्यम उत्तम तीन में तीन तीन लेना पहले तीन लेके किसको तिप तस जी। इसकी क्या संख्या होगी प्रथम और सिव मध्यम मिप मस उत्तम उसके बाद त आताम ये क्या है और मध्यम क्या है था दम उत्तम क्या है ईट वही महिंग की क्या संज्ञा होगी उत्तम संज्ञा किस सूत्र से होगी ये संज्ञा सूत्र है तिंग तिंग उभयो पदों त्रयस्त्रिका क्रमा देत संज्ञा तिंग उभय पदयो ही हो परस्म पद और आत्मनिपद दो है दोनों में से त्रिक तीन के समुदाय को त्रिक कहेंगे तो कितने त्रिक होंगे त्रयस्त्रिका त्रय तीन त्रिक है, है। परस्म पद में त्रिको कितने है तीन है और आत्मनिपद में तो दोनों पद में त्रय त्रिका त्रयस्त्रिका तीन त्रिक प्रथम त्रिकोण कौन है तिप तस्तिम त्रिका कौन है परसम पद है अंतिम तीन की अंतिम ईट वही तो जो तीन है इसकी क्रमश क्रमादेत संज्ञा प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा प्रथम संज्ञा किसकी होगी और तस्ताम झ और उत्तम संज्ञा किसकी होगी इसी प्रकार संज्ञा होगी संज्ञा सूत्र है तानि तानि एकवचन जिनकी संज्ञा हो गई प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा हो गई किस सूत्र के द्वारा तानि एकवचन द्विवचन बहुवचन एक एक-एक में एकवचन द्विवचन बहुवचन है तिप जी इसमें एक वचन कौन है तिअ तिप तिप है एक वचन और तस् द्विवचन और बहुवचन क्या है जी झी त्रे, त्रीणी एकवचन प्रत्येकम एकवचन है द्विवचन आदि संज्ञान एक वचन द्विवचन आदि से क्या लेना बहुवचन तिप तस्वी में तो एक, तस एक वचन है द्विवचन है बहुवचन है शिव तस्वी में एक या द्विवचन है तीनों है एकवचन भी है में एकवचन है द्विवचन है बहुवचन क्या है एं? अद्विवचन क्या है एकवचन त्रिणि त्रिणि प्रत्येकम एकवचनादि संज्ञानी से हो जिनकी प्रथमादि संज्ञा होगी लब्धा प्रथमादि संज्ञा या भी तानी प्रथमादि लब्ध प्रथमादि संज्ञानी तानि जिनकी प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा मिल गई उनकी एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हो जाएगी सु औ इसकी क्या ये क्या विभूति है प्रथम तृतीय विभूति क्या है किस सूत्र से ये एकोचरण द्वी प्रथम द्वितीय कहता है सुपह कहता है प्रथम द्वितीय सुपह क्या करता है एकोचरण द्विवचन भोचन संख्या प्रथम विहत्ति ताप भ्याम भीष की तृतीय विभूति है ना कोई सूत्र है सूत्र नहीं है ये प्राचीन आचार्य का व्यवहार है पुस्तक में दिया सुस इति प्रथमा औस इति द्वितीया लिखा है ना? ये द्वितीय तृतीया विभूति है ये पहले प्राचीन आचार्य का व्यवहार होता था ऐसे व्यवहार होता है सूत्र नहीं है किंतु यहाँ प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा करने वाले सूत्र है वहाँ ती सुस की एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करने के लिए कोई सूत्र है हैं सु औ जश की सु के एक वचन के द्विवचन संज्ञा करने वाले कोई है हैं सुपर क्या करता है सुपर क्या करता है सुपर अभी मालूम नहीं सूत्र क्या करता है मालूम है अभी में दिमाए तो उसको छोड़ देना है भूल जाना है ऐसा नहीं सुपह एकोचन दिवोचन संज्ञा करता है सु जस में जिस प्रकार एकोचन दिवोचन बहुचन संज्ञा हुई इस प्रकार तीन में एकोचन दिवोचन बहुचन संज्ञा करने वाले कोई सूत्र है हैं क्या सूत्र है ये देखो सुपर सूत्र निकालो एक चार देखो इसका पर सूत्र है तान एक वचन द्विवचन बहुवचन एक उसके आगे सुप सूप में भी एक एक करके एक वचन द्विवचन बहुवचन अभी मध्यम संज्ञा करने वाले क्या सूत्र है और तीन में एक संज्ञा करने वाले क्या सूत्र है सुप में एक संज्ञा करने वाले कोई सूत्र है सुप तिंग में द्विवचन संज्ञा करने वाले सूत्र क्या है हा आगे देखो सूत्र युप पद समाधिकरण स्थानी मध्यम हाँ बोलो थोड़ा जोर से जैसे निद्रा हट जाए इसमें कितने पदे हाँ ये भी बिच्छु मंत्र है बताया था युष्मदी इसमदी क्या विभूति है उपपद इसमी क्या विभूति है सप्तमी क्वचन किसका युष्म का सप्तमी में युषमदी य सप्तमी होते क्या बनता है इसम शब्द का सप्तमी क्वचन क्या बनता है तो ही बनता है यहाँ युष्म शब्द का अर्थ नहीं शब्द को लेना ये शब्द का अर्थ लेंगे तो सप्तमी क्या बनेगा तो वही और शब्द को लेंगे तो इसमदी इसमदी पहला हो गया क्या भी होती सप्तमी आगे उपपदे क्या भी होती है असमान है आगे क्या भी क्या वही पद है थानी थानी नी अपनी नहीं थानी नहीं क्या भी होती है सप्तमी कोचन अभी अवय अवय अवय और मध्यम प्रथम एक वचन उपोच्चारितम पदम उपपदम उपका समीप उचारित पद को क्या कहते हैं उपपद यस्मा शब्द यदि उपपद हो तो मध्यम यस्मा शब्द के लिए मध्यम होता है अस्मा शब्द के लिए उत्तम होता है और बाकी प्रथम होता है ये सामान्य है तो हम कहे तो क्या पुरुष आएगा मध्यम मध्यम क्या है शिव तस्थ इसम शब्द का उच्चारण करेंगे तो शिव तस्थ आएगा इसमद ही मध्यम सूत्र इतने कहना चाहिए इसमद ही मध्यम हम क्या कहना चाहिए युष्म उच्चारण करेंगे तो उसके बाद आएगा मध्यम हतने संक्षेप से करने से काम चल जाएगा क्या करेंगे यस्मदि ही मध्यम यदि कहेंगे त्वाम पश्यामी क्या कहा है? है तो मध्यम होता है त्वाम पश्यामी मध्यम हुआ नहीं तो आम पशा पशा में क्या है उत्तम है अच्छा आगछ क्या का आग यहाँ मध्यम है मध्यम है मध्यम है ना न आगछ में मध्यम पुरुष है हाँ मध्यम पुरुष त हे किंतु युष्मे यद नहीं है यदि यद होने पर मध्यम कहेंगे जहाँ इसम शब्द नहीं होगा वहाँ मध्यम आएगा कैसे आएगा यदि इसमदी मध्यम कहेंगे इसम शब्द होगा तो मध्यम आएगा नहीं तो नहीं आना चाहिए किंतु आता है पठ क्या पठा। पठा कहा पठ पढ़ो पठ कहते हैं मध्यम पुरुष है ना नहीं किंतु ईस्म शब्द है हाँ तो इसमदी मध्यम कहेंगे तो आ पठ ग्छसी ये प्रयोग नहीं बनेगा और इसलिए कहना पड़ता है स्थानीन स्मर शब्द नहीं हो किंतु उसका प्रसंग है कभी कभी प्रसंग होने पर भी नहीं कहते कहते क्या करते हो उसका करता कौन है तुम तुम नहीं कहने पर भी क्या करते हो कहने पर क्या करते हो कोई के को पूछते कौन उत्तर प्रश्न होगा कौन मैं पूछता क्या करते हो कौन कौन नहीं तुम क्या कर तो क्या करते हो तो उसका प्रश्न क्या है करता कौन है तुम तो फिर कौन प्रश्न नहीं होगा क्या करते हो आओ लाओ लाओ कहेंगे तो करता कौन है तुम आने हो तो इसमत शब्द नहीं होने पर भी इसम शब्द का वहाँ प्रसंग है प्रसंग है नहीं कहा नहीं कहते ऐसा नहीं कह करके व्यवहार करते लोक में भी आओ लाओ, लाओ आनय गच पठतु पठ कहते तो वहाँ का है स्थानिनी स्थानिनी कहा था प्रसंग स्थाने प्रसंग जिसका प्रसंग है वो नहीं है किंतु उसका स्थान है उसका स्थानिनी स्थानम अस्थिति स्थानी जैसे ज्ञान जिसका है उसको क्या कहते ज्ञानी स्थानम य अस्ति स्थानी स्थानी होने पर मतलब उसका स्थान है वो आया आया तो आ सकता तो बैठता स्थानी नहीं, था था, नहीं मतलब उसके प्रसंग होने पर मध्यम प्रसंग होने पर मध्यम यदि कहेंगे स्थानीय मध्यम कहेंगे और जब आ गया तो उसका स्थान और है स्थानता नहीं उतरण बैठ गया प्रसंग होने पर मध्यम कहे तो उच्चारण करेंगे तो मध्यम नहीं होगा यदि कहेंगे स्थानीन मध्यम इसमत ही स्थानीय मध्यम इसमत शब्द का प्रसंग होने पर मध्यम होगा यदि उच्चारण कर दिया त्वम आगे मध्यम नहीं होगा इसलिए अपी दिया अपिदे से क्या होगा प्रसंग होने पर भी मध्यम उच्चारण नहीं करने पर भी मध्यम तो उच्चारण करेंगे तो मध्यम होगा उच्चारण नहीं करने पर भी मध्यम होगा क्या कहा उच्चारण नहीं करने पर भी मध्यम होगा तो उच्चारण करेंगे तो मध्यम होगा होगा उच्चारण करने पर तो होगा नहीं करने पर भी मध्यम नहीं करने पर मध्यम ये कहाँ से आया स्थानी नहीं उच्चारण नहीं करने पर मध्यम ये शब्द तो कहाँ से आया स्थानी नहीं स्थान उसका है प्रसंग है और उच्चारण करने पर मध्यम कैसे होगा अपि स्थानी नहीं अपी किसके उच्चारण करने मध्यम होगा घटर के उच्चारण करने पर इसमती यम शब्द के उच्चारण करने पर मध्यम होगा ये किस शब्द से आया हाँ अपी कहा और प्रसंग होने पर मध्यम होगा ये कहाँ से आया नहीं प्रसंग होने पर मध्यम कहाँ से आया नहीं प्रसंग होने पर मध्यम है कहां से मिला और प्रसंग होने पर भी मध्यम है अपि से आया तो प्रसंग होने पर मध्यम आएगा होगा उच्चारण करने पर होगा क्या सूत्र में क्या नहीं होगा तो उच्चारण करने पर मध्यम नहीं होता अपिक से अपिखान का, से मध्यम नहीं होगा हाँ अपिशद नहीं करने पर मध्यम नहीं होता उच्चारण करेंगे पर मध्यम नहीं होता अपिदेन से उच्चारण करेंगे तो मध्यम होगा ऐसे उच्चारण नहीं करेंगे तो मध्यम होगा उच्चारण नहीं करेंगे तो मध्यम होगा पठ ग आने होता है ये कहाँ से आया नहीं देखो स्थानिनी अपि दोनों दिया प्रसंग होने पर भी मध्यम होगा इसम शब्द के प्रसंग होने पर भी मध्यम उच्चारण करेंगे तो मध्यम होगा उच्चारण नहीं करने पर भी मध्यम होगा किंतु थोड़ा ठीक हो गया उच्चारण करने पर नहीं करने पर तो मध्यम है तो आम पश्यामी इसम है क्या है? है तो मध्यम हो मध्यम होता है तो आम पश्मी में तो आम पश्मी मैं मध्यम है।, है नहीं मध्यम क्यों नहीं हुआ तो या कृतम तोया युष्मे मध्यम आगे नहीं कृतम अब ये कृदंत है इसलिए दिया समानिकरण युष्म किंतु समानधिकरण होना चाहिए तब मध्यम होगा खाली स्मद उपपद हो जाने से मध्यम नहीं होगा पश्या पस तो पठ्यते तवयाया पठ्यते में स्म शब्द हे मध्यम होता है पठ्यते क्या क्या है प्रथम पुरुष है पठ्यते त्वया पठ्यते ताम पश्या में क्या है पुरुष उत्तम है युष्मब्द होने पर मध्यम नहीं हुआ इसलिए का कहा समान अधिकरण होना चाहिए समानाधिकरण होना चाहिए शब्द है युष्म शब्द युष्म शब्द समानाधिकरण होगा तो मध्यम होगा शब्द का अधिकरण कौन होता है शब्द का अधिक समानधिकरण ये पुष्प और ये कलम पुष्प का अधिकरण पुष्प पुस्तक है कलम का अधिकरण दोनों का अधिकरण समान होगा तो पुष्प का समान समानाधिकरण कौन होगा कलम का समान समानधिकरण दोनों का समान समानाधिकरण कौन होगा पुस्तक दोनों का अधिकरण पुस्तक दोनों का समान समानाधिकरण ये बन जाएगा ये बनेगा समान अधिकरण पुस्तक दोनों का समान अधिकरण है पुष्प का समानधिकरण कौन है आ, कलम का समानाधिकरण ठीक शब्द समानाधिकरण होना चाहिए समाधिकरण कैसे होगा इसम शब्द का अधिकरण पहले निर्णय करो ये कलम का समानाधिकरण पुष्प है कैसे निश्चय होगा पहले इसका अधिग्रहण क्या लिखो उसे अधिकरण में जो रहेगा वो समानाधिकरण होगा कोई पूछेगा घट समधिकरण क्या है क्या कहेंगे घट समाधिकरण का घटाधिकरण वृत्तित्व पहले घाट के अधिकरण निश्चय हो उसका देखना पड़ेगा क्या है समान अधिकरण और घटा समानाधिकरण कोई करते पट घाटे के बाद पटा आता है कोई जरूरी है कि घाटे के अधिकरण पटा रहेगा पानी पीने के लिए घटा रखा तो उसके पास कोई कपड़ा रखना पड़ता है ग्लास रस होता है कटोरी रस होता है घाटा समानाधिकरण पटोगा कोई जरूरी नहीं कोई मेढक का रस है घटा समाधिकरण हो जाए घटा जहाँ उसके पीछे मेढक है रस नहीं तो घट समण जो घटे के अधिकण में है वो समानाधिकरण होगा इसमें तो शब्द समानाधिकरण होना चाहिए सम, शब्द का अर्थ होता है अधिकरण जिस अर्थ को, को, को शब्द कहेगा उसके अधिकरण शब्द अर्थ को कहता है अर्थ को शब्द प्रकाश करता है देखो ये पहले वाच्य होता है कर्तवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य तीन प्रकार का है कर्तृवाच्य जैसे पठामी ये कर कर्तृवाच्य है ये कर्मवाच्य है कर्तृवाच्य कर्तृवाच्य का क्या अर्थ पठामी ये कर्ता के अर्थ में कर्ता है जिसका वाच्य उसको कहते कर्तृवाच्य कर्ता है उसका वाच्य पठामी में ज़मी मिप्रत्य है उसका अर्थ क्या है कर्ता मित प्रत्यय का अर्थ क्या हुआ कर्तरी आया ना कर्तृ विवक्ष आयाम भू रही पहले लाया है कर्त आयाम जो लकार किस अर्थ में आया अभी लाए हम कर्ता के अर्थ में लाए तो लकार का अर्थ क्या होगा कर्ता होगा मिप बस मस तिप तस जी जो आएंगे उनका अर्थ क्या है कर्ता अर्थ में लाए लकार लकार के स्थान पर जो आदेश होंगे लहा आदेश किस अर्थ में होंगे कर्ता अर्थ में तो लकार का अर्थ कर्ता हो गया उसी कर्ता को जी दीष्म शब्द कहेगा लकार का हो गया कर्ता और कर्ता को जी दीष्म शब्द कहेगा हाँ शब्द और लकार समान कौन बनेगा अर्थ कर्ता को कहता है ये लकार तिप्त जी ये कर्ता अर्थ में लाए तो तिपजी का अर्थ क्या हो कर्ता जिस कर्ता को तिप तस्जी कहता है उसी कर्ता को यदि ईस्म शब्द कहेगा तो दोनों समानाधिकरण होगा ना नहीं ऐसे ईस्म शब्द कर्ता हो तो समान कर्तृवाच्य में समानधिकरण होगा कर्तवाच्य में ईस्मर शब्द कर्ता हो तो मध्यम होगा क्योंकि कर्तृवाच्य का अर्थ उसका वाच्य अर्थ है कर्ता उसी कर्ता को यदि ईस्म शब्द कहेगा तो ईस्म शब्द का अर्थ भी हो गया कर्ता और तिंग का अर्थ होता का ला अर्थ करता कर्ता के अर्थों को कहानी के लिए शब्द भी है और मे जी आदि भी है तो दोनों का एक अर्थ हो गया एक अधिकरण में दोनों रह गए यद्द और तृत्त जी तो समानाधिकोण हो गया यम शब्द तीर्थ आदि का समानाधिकोण बनेगा ईस्म जी यदि समानाधिकरण हो गया तो मध्यम होगा खाली ईस्मर शब्द उच्चारण करने मात्र से मध्यम नहीं होगा समानाधिकोण होना चाहिए कर्तृवाच्य में ये शब्द समानार्थी कण कब होगा यदि ईष्मद करता हो तो ये करती बातचीत चल रहा है ना नहीं स्म सद करता है त्वाम पश्मी ईस्म सद करता है करता कौन है स्म शम सद करता है अब पश्मी और ईस्म श में समानार्थी कौन बनेगा नहीं पश्मी में क्या अर्थ करता और त्वाम का अर्थ है शा अर्थ है कर्म दोनों का आधिकरण एक हो गया समानाधिकरण हो गया तो मध्यम होगा नहीं होगा मध्यम कह होगा यदि संसद करता हो तो पश्यसी इसका कर्ता कौन है? है तो हम इस संसदे उसका उच्चारण करेंगे तो मध्यम हो जाएगा पश्यसी का ये कर्तृवाची या कर्मवाची कर्तृवाचय चल रहा है कर्तृवाची उसका अर्थ तो कर्ता और कर्ता के लिए संसद प्रयोग कर दिया तुम तो पश्यसी इवाम पश्यतः यू पश्यत करता है इसमें शब्द और यहाँ भी करता है समान अधिकण हो गया तभी तो मध्यम हो जाएगा तम पश्यसि तव गच्छसि युवाम पठत यूएम पटत बनेगा कर्ता समान अधिकण हो गया अच्छा तव युवाम यू ये शब्द उच्चारण करेंगे इतने मात्र से मध्यम पुरुष हो जाएगा समानाधिकरण होना चाहिए कर्तृवाच्य होने के लिए क्या होना चाहिए कर्ता होना चाहिए और कर्मवाच्य में कर्म होना चाहिए कर्मवाच्य का कर्मवाच्य होगा अब कर्मवाच्य बताएंगे अभी पहले कर्तृवाच्य में क्या हुआ समानाधिकरण ईश्वर शब्द कब बनेगा यदि ईश्वर शब्द कर्ता हो तो कर्ता होने से अच्छा कर्ता होने के बाद ईश्वर शब्द उच्चारण करेंगे तो क्या पुरुष होगा उच्चारण करेंगे तो उच्चारण नहीं करेंगे तो ईस्म शब्द का प्रसंग है उच्चारण नहीं करने पर भी पठसी पठ आनय मधुबे नहीं ईस्म शब्द का प्रसंग है इसमत शब्द यहाँ समानाधिकरण है प्रसंग है उसका नहीं कहने पर भी उसका प्रसंग है प्रसंग है नहीं कहा कहना चाहिए नहीं कह करके कोई पकड़ा दे दो हमको दे दो तो जो पकड़ा दे दो नहीं कह करके दे दो कौन से समझे क्या इसको पकड़ा दे दो हाँ हमारा दे दो तो उसी को देना होता है ऐसे वो पुष्पा को हाथ में दे तो नहीं कहा करने पर भी कोई पुष्प पकड़ा चलो हेलाया दे दो तो दे दिया तो ऐसे कभी कभी शब्द प्रयोग नहीं करते अर्थ अध्यार किया जाता है समझ में आ जाता है लोक में सर्वदा प्रत्येक सब पद को मिलाकर कर कहना कोई जरूरी नहीं होता है आने है। किसको दे करके आने तो ले आव, ले आते कोई पुस्तक लिखते हैं लाओ तो उठ कर ले आते हैं तो वहाँ त्वम तो कहने की आवश्यकता नहीं आने कहने से समझ गया इसम शत का प्रसंग ही में है तो प्रसंग होने पर मध्यम होगा उच्चारण करने पर मध्यम होगा किसके उच्चारण करने पर युष्मत यद उच्चारण करने मात्र से मध्यम हो जाएगा तो आम मध्यम नहीं हुआ समान आदि चाहिए इसलिए युष्म पद हो समानधिकरण हो उसके प्रसंग होने पर भी मध्यम होगा इसमद उपपद होना चाहिए और समानधिकण होना चाहिए उसके प्रसंग होने पर भी मध्यम अर्थात उच्चारण नहीं करने पर भी मध्यम उच्चारण करेंगे तो भी मध्यम किंतु क्या होना चाहिए समानाधिकण होना चाहिए कर्तवाच्य क्या वाच्य होता कर्ता तीव्रजादी का वाच्य क्या होगा कर्ता तो कर्ता के साथ कर्तिभा में समानाधिकरण होगा कर्ता जब इसमें दे तो मध्यम आएगा अभी इसकी वृत्ति बताएंगे कुछ लोग क्या देर कर आते हैं ना परीक्षा के लिए अभी परीक्षा बाद में करेंगे काल जो सूत्र का जितने सूत्र का पाठ हुआ था सूत्र लिख देखा देखा जितने सूत्र का काल पाठ हुआ था ना लिख देखा पुस्तक भंग करो कुछ लोग ऐसा करते जान देर कर आते हैं ऐसे पहले पाठ चला देंगे जो देर आएंगे अच्छा है उनकी इच्छा नहीं सुनने की शायद जो देर कराओ परीक्षा बाद में करें तो उठकर तो कोई नहीं भाग सकते <laughs> पहले करेंगे तो देर कराते हैं कुछ तो सूत्र होगा कह लेते तो जी बड़ा नहीं लंबा हो संज्ञा करने वाले कितने हम सूत्र लिखो आत्मपद संज्ञा करने वाले सूत्र परिस संज्ञा करने वाले सूत्र आत्मपद विधान करने वाले सूत्र कितने सूत्र लिखा है आपने दिखाया नहीं ठीक है ए ठीक है करके पुस्तक से मिला हो, पुस्तक बंद करो आज जो सूत्र जिनको मालूम है लेकर दिखाओ जल्दी आज कितने सूत्र हुए तीन है आज के सूत्र किसने लगा हाथ उठाओ? आपने दिखाया? दिखाया दिखाया बस दिवान नहीं दे वो तो है? है लिखा है दिखाया किसको हाथ क्यों उठाया लिखा है दिखाया नहीं ना लिख दिखाओ परमा था दिखाओ हाँ नवरत्न में लिखा है क्या दो दो ठीक है नहीं दिखा दो दिखा।, दिखा नहीं था ना दो ठीक है एक ठीक है नरत्म लिखा है बस दो क्या देखो उन देखो उनको देखो सुब्रत क्या लिखा है दिखाओ लिखा है कितने लिखा है दिखा और किसने लिखा है नहीं दिखाया लिखा है किसने लिखा है हाथ उठाओ दिख, नहीं दिखाया लाओ इधर लाओ सामने बैठे तीन और किसने लिखा है तो देखो दिखा है देखा भी तो कम से कम ठीक हो हाँ और कौन है देखा उनसे चोटा होता है दिखा करो ठीक करो ओम नेता बसा